ननु भगवत रूप से दीप्ती रस्ती नो भगवान का रूप है विश्व रूप है उसके दीप्ति प्रकाश है अथवा नहीं यदि प्रकाश नहीं नचे काष्ठा दिशा में दिशा जैसा दिख ऐसे ही कोई है आकाश दिशा जी परमात्मा दिखे को दिखेगा नहीं यदि दिखे, अस्थि की दिशा दिशा यदि प्रकाश है कैसे प्रकाश है इस संघ्रहण से कहते या पुनर्भगवतो विश्व रूप से औचते भगवान विश्व का जो भाई दीप्ति है उसके रूप में दृष्टान्त बताते हैं। सूर्य सूर्य सहस्य भवे भवे दुगपदत्थिता यदि भा सदृशी सा महात्मनः। युगपथिता यदि सदृशी सै महात् सही दिव्य सूर्यसहस्र से एक हजार सूर्य युगपद उत्थ भा यदि एक साथ सौ के प्रकाश यदि हो जाए हजार सूर्य का इसे संभव नहीं हजार सूर्य एक साथ हो जाए यदि हो जाए यदि भा श्याद से महात्मा न भाषक महात्मा परमात्मा परमात्मा का जो भा प्रकाश के लिए साथ सब से हो सकता है यदि हो अर्थात सबसे भी नहीं है यदि एक हजार शुत्र आकाश में उदय हो जाए उनके प्रकाश एक साथ मिल जाए तो कहीं थोड़ा उसके सदस्य हो सकता है तो इतने प्रकाश टीका यदि तद भाषा सदृशी साधि योजना यदि एक हजार सूर्य का प्रकाश एक साथ हो तो तद भाषा सदृशी परमात्मा के प्रकाश के सदस्य हो सकता है यदि जसंभावित आप ही भगवान यदि असंभव <coughs> ही एक हजार सूर्य एक साथ हो जाए तो मानकर यदि हो जाए तो उसके प्रकाश के सदृश हो सब्द निश्चयार्थ निश्चय उसके बराबर हो सा कथित तो सदस्य संभव थी एक हजार सूर्य के प्रकाश एक साथ हो तो कस, किस प्रकार परमात्मा के प्रकाश के समान होगा न तो भवत्यवा कितु ऐसे संभव नहीं एक सूर्य के प्रकाश एक साथ हो जाए इसे यदि यदि सब भाष्य में दिवी दिविका अंतरिक्ष तृतीय श्यादी दिव्य शब्द अंतरिचे के लिए प्रयोग होता है स्वर्ग के लिए प्रयोग होता है तो आकाश में भूव अथवा तृतीय श्याम दिवस स्व स्वर्ग में सूर्या नाम सहस्रम सूर्य सहसार सूर्य तस् युगपद उत्थित या युगपद उत्थिता एक साथ हजार सूर्य उदय हो गए उनके प्रकाश एक साथ यदि हो जाए ये उचित प्रकाश होगी सदि सदृशी से आ सद से महात्मा विश्व रूप से भाषा विश्वरूप भगवान के प्रकाश के सदृशी यदि हो सकता हो सकता तो हो सकता यदि वह न से आता है उससे समान भी नहीं होगा त तो, तो भी विश्व रूप से भा अतिरिचे अभिप्राय विश्वरूप का प्रकाश उससे भी अतिरिक्त है बहुत तो अधिक है ये दिवि सूर्य न उक्तमेव अर्जुन दृष्टवा किंतु त्रेवरे सर्व जगत एक अवस्थित अनुभूत जो भगवान ने कहा इतने ही अर्जुन ने देखा इतने नही विस्वे सर्व जगत एक अवस्थित जगत संपूर्ण जगत अवस्थित किंच त्रीस्थम जगत वस्या। वस्या। शरीरे शरीरे शरी <hast> तदा शरीरे द अनेकता अनेकता तदा पांडवः अर्जुनः सरिदे विश्वरूपे देखा नेपश्य तस्वीन विश्व एक, था थां, एक थां, एक विश्वपी से कृष्णम जगत प्रभक्त मैनेकार विभक्ति अनेक प्रकार अने के से देव मनुष्य आदि सो दृमनुष्यादेदेतृलोक मनुष्यदुपादन अप्य दृष्टवा देश देश हरे हे शरीर विश्व के पांडवार्जुन तदा, तदा तदा टीका विश्व भगवत दर्शन दशायाथ भगवान का जो विश्व रूप है उसके दर्शन अवस्था में अर्जुन ने देखा एक ही एक शरीर में ये एक सारा जगत अनेक प्रकार देखा विश्व रूप धरस भगवत तस्मिन एकी भूत जगत उक्त विशेषण से दर्शन किमको विश्व रूपर से भगवत विश्व रूपरे भगवान भगवान के तस्वीर एकीभूत एकी तो जगत विशेषण से दर्शन उक्त विशेषण अनेकथा विभक्त ये पूरा जगत देखा उसके दर्शन के पश्चात अर्जुन ने क्या किया किम अकोत इस अक्षाशी कहते तत तत स विस्मृिष्टो स विस्म ऋष्ठरोजयंजय प्रणम्य शिसा देव प्रणम्य शिसा ऋता स विस्म शिरसा प्रणम्या शिरसा प्रणम्य कृतांजलि अविष्ट तथ स विस्मया दीव प्रणम्यसत विस्म अभिष्ट विस्मयाश्चर्य विस्मय आश्चर्य हृष्टरोम हृष्टा रोमलगित हो गये ऐसे धनंजय कृतांजलि ही हाथ कृताजोड़े शिवसा प्रणम्य प्रणाम कृतांजलि करके करके परमात्मा को जलि से अभाषत अर्जुन ने कहा तम दृष्टि स विस्यन आविष्टिस्मयुक्त हृष्टा निम्स सोय हृष्ट रो इस्टरमा गया हो गया धन प्रणम्य प्रणम्य केमन प्रकर्षण नमन करके प्रहीकार शीर्ष प्रणाम करके विश्व रूपरम कृतांजलि कृतांजलि हाथ जोड़ना किसी नमस्काराथम संपटीकृत हस्त नमस्कार करने के हाथ जोड़ करके अभासत अभासत उत्तम अर्जुन ने कहा ठीक है मैं आश्चर्य बुद्धि रोम में हर्ष क्या है हृष्टा रोल की तत्व खड़े हो जाएंगे पुलकित हो जाएंगे प्रकर्षण नम करता प्रकर्ष प्रकर क्या है? भक्ति श्रद्धे अतिशय श्रद्धा भक्ति अत्यधिक श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करके अर्जुन शो नंजयत अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच पश्या देवांस्तव दे पशा देवास्तव दे सर्वास्था भूत विशेष संगा सर्वांस्था विशेष संग ब्रह्मीशं कमलासनस्थ कमलासनस्थ ऋषि दिव्या सर्वा देवास्तव भूत विशेष संग हे देव तव देश सर्वान् भूत विशेष संगा ब्र्मा कमलासनस्थि सर्वान्सी दिव्या पश्यामि सब देखता भूत विशेष के संघ समुदाय ब्रह्म ब्रह्मा कमलासन स्थित है सब ऋषियों को सौ सर्व दिव्य सबको देखता ये अर्जुन कहता है भगवान को भाष्यम कथम भगवंत प्रति अर्जुन भाषित वन ये पुछ भगवान के प्रति अर्जुन ने कैसे कहा कथम अर्जुन पहले कहा कृतलि भाषा कहा तो कैसे क्या कहा कथम इसका प्रश्न है तत्पनम अपेक्षित अवता प्रश्न के लिए अपेक्षित पूरा करते यद त्वया दर्शितम विश्वरूपम तदहम पश्यामी थी स्वान्व आविष्कुवन अर्जुनवाच यद त्वया दर्शितम आपने जो दिखाया विश्व से नीच कर दर्शितिखाया तो विस्वरूप तदम तो तो पश्या स्वाभव आविष्क अपन अनुभव प्रकट करते अर्जुन काश्यापल तो संबोधन हे देव तब दर्वान्देव तथा विशेष भूत विशेषाण संघ समुदाय भूत विशेषक स्थावर जंगम जितने नाना संस्थान साना। अलग अलग संस्थान अलग अलग रूप अभय सन्निवेश होता संस्थान विभिन्न प्रकार वाले समुदाय संघा किंच ब्रम चतुर्मुखी सीतार प्रजा प्रजान का शासक ब्रह्मा कमलासन स्तम कमला पद्म स्थित पृथ्वी पद्म मध्य मेरुकर्णिका समस्तम इत्य पृथ्ची रूप पद्म मेरु रूप कर्णिका में स्थित है ऋषिश्च वशिष्ठादीन वशिष्टादि ऋषि को देखते हैं सर्वान उगा वार्षुकी प्रवृति दिव्यान दिव्य भगवान अलौकिक दिव्य स्वर्ग में होने वाले वार्षुकियादि सर्गो उनको भी देखते है ठीक है भूत विशेष संघ देवान अंतर्भाव भूत विशेष संघ कहेंगे तो वह देवताओं में अंतर्भाव हो जाएगा स्थापर जंग में सब कुछ आ गई फिर पृथ्व कर्णन उत्कर्षा देवताओं का उत्कर्ष उनसे से उनको अलग से कहा ब्रह्म सर्व देवतात्म भी ब्रह्मा तो समस्ती देवता है सर्व देवतात्मक केवल ब्रह्मा कह दे तो सर्व देवता ग्रहण हो फिर भी तद तो भे ते भेद अन्य सब देवता कह करके फिर ब्रह्म का नाम लेते सर्व देवता नाम लेने के बाद फिर ब्रह्म क्यों कहते तदादकवाद तो दे सब देवता का उत्पादक ब्रह्म है सब देवता का नाम लेने के बाद उनके कारण उत्पादक ब्रह्मा को पृथक है कहते किंच ब्रह्म चतुर्मुख ऋषिनाम उगा च किंचित वैश्यत पृथक जो कुछ ऋषि है सर्प है भिष्यम अलग अलग कहा किंतु दिव्यांग जो कहे तो वह दिव्य ऋषि महर्षि दिव्य सर्प उनको देखता तो यत्र य भगवद्दे सर्विदी नष्टि जिस भगवान के शरीर में विश्वपे सब देखा उसी विश्व शरीर कहते अनेक अनेक अनेक बाहु बाहु नेत्रम नेत्रम अनेकू सर्वतो वक्त नेत्र सर्वतो ताूप न मध्यम न पुनस्तवादीं ना विश्वरूपं न पुनस्तवादी पश्या पशा विश्व विश्व अनेक बाहू सर्व पशा ना मध्यम न पुनस्वादी पशा विश्वरूपं विश्वेश विश्व रूप संबोध नहीं अनेक अंतम न न मध्यम न आदि न आपको मैं देखता, देखता हूँ आपका अंत मध्य आदि कुछ नहीं अनंतर है अनंत रूप अनेक बाहु दरभक्त नेत्रम बाहु उदर वक्तर बाहु उदर नेत्र अनेकानि नेत्रण ये यस्मिन् नेत्री तव बाहु उदर, उदर, तहु उदर वक्त मुख नेत्र बहुत पश्यामि अनंत पशाथ ता सर्वो अनंत अनंता अनंतूपे तमंत नवसान न मध्यम मध्यम नवय कूट्योर दुन कि बीजे न पुनस्तवादी तब देश से अंत न देवस्य मध्यम न पशा आदि न पशा कुछ नहीं देते आदि मध्य कुश नहीं जहाँ दिखते भरा विश्व रूप विश्वन आदि शब्द में आदि नात न मध्यम पशा प्रत्येक संबंध सूचय सौ के साथ न पशा न मध्यम पशा न पुनः आदि पशा कुछ नहीं दिखता सर्वतो विश्वपंत भगवतमे प्रकारातरेण प्रपंच विश्वपाले भगवान को ही अन्य प्रकार के किच टन ग्रीण तेजो राशि सर्वो दीप्तिम्त राी पशा तां दुर्निख श्या कि गीन चक्रिण तेजो राशि सर्वो दीप्तिम्त दुर्निरीक्ष समता दीप्ता नल्कद्यूपतिम अमेयन के के साथ किरित वाले वाले वाले वाले चक्र वाले, पुंज सर्वत्र प्रकाश ले ग्रलि समंता निरीक्षण व्याप्ते दीप्ता नलार्क दुति प्रज्वलित अर्क सूर्य जैसे प्रकाश अप्रमेय दास्या कि शिरोभूषण विशेष शिवभूषण शिरो किये तो अस्था किटी तम के कटनम तथा गदा, गदा तम तथा चक्री तम सर्वतो सर्वतो सर्वतो दीप्ति सर्वद्तिमान पशा दुर्नरीक्ष दुख नीरीक्ष बड़े कठिन है से बहुत प्रकाश तम दुर्निरीक्ष उसके प्रकाश हो अनलस्त अर्कस्ल दीप्तो अनलो दीप्ता अनलाको अग्नि और सूर्य दीप्त प्रज्वलित अत्यंत प्रकाश तय दीप्ता नलर्कोर द्वती द्वितीय यस उनके द्व्यु के समान आपकी द्युति ये तब सत्व दीप्ता नल्क दुति मध्यम पद हो गया उनके द्व्यु रिवे तो आम दीप्ता नलाक द्व्युति अप्रमेय का प्रमेय असख्य परिच्छेद ज्ञान परिच्छेद असक्य परिचिन व्यावृत्य सर्वत्वरूप अपरिचिन्न दुर्निरीक्ष पश्या ये अधिकारी भेदा अभिरुद्ध दुर्निरीक्षा और फिर पश्चिमी कैसे तो दुर्निरीक्षा सबके लिए दुर्निरीक्ष किंतु आपके दिव्य चौकी प्राप्त होने से अहम पश्चाम अधिकारी भेदा दिव्य च किसी से अर्जुन देख रहा है और सबके लिए दुर्निरीक्षण पूर्वत्व पृष्ठत् पार्श्वत्व नाश से दर्शन किन्तु सर्वत्र इत्या सामने देखते है पीछे नहीं बाय अथवा ये नहीं सर्वत्र जहाँ देखो परमात्मा है समन्तः दीप्ति मत दृष्टान स्पष्ट दीप्ति प्रकाश वाले प्रकाशवाली दिष्टान दीप्त अनलाक दिवसीय प्रचुल दीप्ति कसम प्रपंचे भगवत रूपे प्रकृत प्रकरण विरुद्धम तमाक्षर इत्यादि निरुपाधिक वचन आगे कहते तमाक्षर तभी तो चल रहा है भगवान विश्व रूप भगवान का स्वपाधिक रूप है तो ये प्रकरण में विरुद्ध है अक्षर का नाम लेकर के निरुपाधिक रूप कथन करना तमाक्षरम इत्यादि निरुपाधिक कथन विरुद्ध है ऐसा संक्रमण से कहते इत एवते योगश शक्ति दर्शनाद ये आपके स्वरूप विस्वरूप देख करके उसमें से मैं अनुमान करता हूँ आप ही सब कुछ है योग शक्ति दर्शनार्थ अनुमान करता हूँ ये अनुमान करता हूँ योग शक्ति क्या योग शक्ति ऐश्वर्य अति से ऐश्वर्य अति से अधिक ऐश्वर्य इससे अनुमान करता हूँ जो अक्षराधि शास्त्र में वेद में कहा गया वो आप ही है वेदितव्यं शर पेदर तम सेम सनातनस्तं शाश्वत धर्मगोपता सनातन स्वरषो मेषो वेदितव्यं आपि निधि आश्रय सारा विश्व तम अव्यय अविनाशी शाश्वत धर्म धर्मगुप्प्ता शाश्वत सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन पुरुष न क्षरती न क्षरतीत वेदी तम ये ज्ञात मुक्षों के द्वारा ज्ञात ब्रह्म अभी टीका मैं न क्षरतीच्य न क्षर कहकर निष्प्रपंच ब्रह्म परम पुर पर ज्ञातव्य ज्ञात मुख्य द्वारा कि है क्यों? परम पुरुषा सा परास्तव यस्व पृथ्वी इत्याद प्रपंच आयतन सेकृष्ट ज्ञातव्य श्रवण क्रमण ज्ञातव्य तथा ये पृथ्वी इत्यादि दिव पृथ्वी आस प्रपंच आयतन से प्रपंच आश्रय ही ब्रह्म ज्ञातव्य है जिसमें देव पृथ्वी आदि है वही ब्रह्म है कोई कोई जन्मादेश तो, जन्मादि कारण वाले ब्रह्म ज्ञातव्य तो प्रपंच आश्रय ज्ञातव्य अक्षर से निकृष्ट तब तो निकुष्ट से ज्ञातव्य तो सब ना तथ तो, तो अक्षर से निरूपाधिक से निकृष्ट है प्रपंच विशिष्ट प्रपंच वाला ही ब्रह्म ज्ञातव्य कहा गया क्रह्म ज्ञातव्य तुम अक्षर ब्रह्म क्यों ज्ञातव्य होगा तो दि स्वर्ग पृथ्वी में है, वो ज्ञातव्य इसलिए अस्य समन्तः परम निधान परम, परम का निधान निधे तस्मित निधान पर आश्रय आप ही आश्रय सारा जगत का आश्रय आपको जानना है आश्रित तो वस्तु को छोड़ कर निष्प्रपंच से ब्रह्मणों गियत तंत्र तो न निष्प्रपंच ब्रह्म ही प्रपंच को छोड़ करें केवल ब्रह्म किंच तो अव्यय अविनाशी न तब व्यय विद्युत अव्यय ठीक है अविनाशी तवेव ज्ञातव्यवाद अतिरिक्त नाशी थे ने आप ही अव्यय अविनाशी जो अविनाशी हुई ज्ञातव्य उससे भिन्न जितना होगा सौ नाशी अतिरिक्त से नाशी थे विनाशी हो अविनाशी ब्रह्म इसलिए आप ही भाष्य में न नव व्यय विद्युत शाश्वत धर्मगुप्ता शाश्वत हो शाश्वत नित्य नित्य हमेशा रहने वाले तस् गुप्ता शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन धर्म के रक्षण करने वाले सनातन स्थिरतन आप सनातनो आप चिरंतन चिदंत परम पुष ऐसा ममता मेरा तो अभिप्राय ज्ञान कर्म आत्मन धर्म से धर्मत ज्ञान कर्म कर्म, कर्म कांड में कर्म प्रतिदन किया उपनिषद विज्ञान हिधर्म ही वेद वो नित्य कैसे है वेद प्रमाण का वेद है प्रमाण उसको नित्य का सनातन धर्म है वेद प्रमाण से हमेशा वही धर्म है जैसे वेद में कहा गया धर्म संभवामि इति था प्रतियुगे में धर्म रक्षा अच्छा करते परमात्मा इसलिए धर्म ऐसे ही है अनादिकाल से ऐसे चलेगा नित्य वेद प्रमाण धर्म है सनातन धर्म ही अन्य अन्य माता कहीं कहीं के वो चाहते है वो सनातन होते हैं मूल ही वेद प्रमाण वैदिक धर्म उक्त तुप्ता सनातन धर्म के रक्षित रक्षण करने वाले परमात्मा शरण परेशान शास्व धर्म गुप्ता सनातन सं भगवत तो विश्वपाख्यम रूप में पुनर्विवृति भगवान के जो विश्वप नाम का स्वरूप उसका ही विवरण श्री करते हैं किंच अनाध्या वीर्य अना मनंत बाहूं शशि सूर्य नेत्र मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्र पशा ताम दीप्त पशाशक्ं सते तेजसा विश्व तपंतस विश्व तपंत मध्य मनंत मनंत बाहू शशि सूर्य श्यामी hmm. अंत में रहेगा अनादिध्याय अनंत बाहू शश सूर्य नेत्र दीप्त हुताश वक्त प्रतेजसा इदम विश्व तपंत पश्यामि जैसे ऐसा आपको में देखता हूँ अनादिध्या आदि मध्या रहित वीरियम ये स अनंत वीरियम यस्य अनु यश अन्तुबल शशि नेत्र चंद्र सूर्य चक्ष दीप्त दीप्प्त प्रज्वलित अग्नि स्वतेजसा इधम विश्व तपतम अपने तेज सारा ब्रह्मांड ब्रह्मत आपको मैं देखता हूं भाष्य में, में। अनादिध्या आदिश्च मध्यम चत आदिमध्या सो अय अनादिध्या आदिमध्याजनिका नहीं मध्यावीर न तीयशाह वीर अनतवीर्यम अनतवीर तम तामी तथा अनंताह बाहुवैअ अनतेमंत बहु तम ताम अनबा शशिनेशीच सूर्य शशीच सूर्य नेत्र चंद्र सूर्य सशिनेशिसूरने चंद्रादीत्यान संस्कार चंद्रादित उत्तम अस्नातिताश्तम अस्ना अपन कन्या से अग्निग्रहण करते दीप्त जो अग्नि है अग्नि है आपका दीप्तहुतास तो वक्त ताम दीप्त हुतास वक्त्रम वक्त सतेजस इधम विश्व तपन तम तापय सारा विश्व को तपाते हुए आपको मैं देखता हूं तो प्रकृतम भगवत रूप से व्याप्ति भिनकती प्रकृत जो भगवान का विस्वरूप उसकी व्याप्ति और व्यापक है स्पष्टीकरण करते है ृथिव्योदमतरंग व्या दिशा सर्वा दृष्टुत महात्मन लोकत्रय प्रव्यथित महात्म महात्मृथि तवेदं सोया या एके नहीं। हो दिशा हो एक दवा पृथिव इदम्तर सर्वास्श व्या दवा पृथिवी इदम्तर स्वर्ग पृथ्वी के बीच में सारा आकाश दियुष, प्रति प्रति देव सर्ग पृथ्वी के अंतर बीच में आकाश एक सर्वा दिशा सो दिशा व्याप्त तब इदम अद्भुत उग्रम रूपम दृष्ट लोकत्र व्यथित हे महात्मन तब इद उग्रम रूपम भयंकर अद्भुत उग्रम रूप दृष्ट देते ध्यामतर अंतरिक्षम दिवन बीच में व्यात तो एक, एक व्याप्ते सारा आकाश विश्वधारेण दिशा सर्वा व्याप्ता सारा दिशा व्याप्ता सब दिशा व्याप् भयंकर सारे भय तस्वयक आचस्ते दृष्टि अदृतम विस्माजन तब उग्राच क्रूरमेखर के लोकानाथ व्यथित प्रचलितीत प्रचल डर करके अपने स्थान से कम कम करे डरते हे महात्मन महात्मा का तो अक्षुद्र स्वभाव अक्षुद्र स्वभाव नहीं महा स्वभाव महात्मन दिशा महात्मन हमी ही इत्यादि समानांतर ग्रंथ से तात्पर्य आगे जो श्लोक ग्रंथ है उसका तात्पर्य भगवान भाष्य कार्य करते अधुना जयम यदिवा नो जये अर्जुन से संशय आसित ये संशय था अर्जुन का हम जीते अथवा नहीं वो हम जीत लेंगे तर निर्णय आय पांडव जयम ऐक दर्शियामी प्रभृतो भगवान समय उसका निर्णय करने के लिए पांडवों का जय ऐकम पांडव जय अवश्य ही उसको दिखाऊंगा दिखाता ऐसे भगवान इसको हम प्रभृत उसको पांडव जयम ऐकांतिकम दर्श पांडव जय को अवश्य ही जय उसको दिखाते हुए भगवान को दिखते हुए अर्जुन प्रवृति कहता है तम पश्चिम विश्व रूप से प्रपंचनाथम अनंतर ग्रंथ यात्रा दिखा रूप का विस्तार करने के लिए आगे ग्रंथ क अमी अमी वा सुरसा विशंतीमी कहचिभ प्राजलो गृहृति स्वस्ती उहर्षि सिद्धसा स्तंति तुति पुष्क अमीश्वर संघा या आत्मे प्रविष्ट होते कहचि भीता प्राजलि गृहती धर्मे हाथ जोड़ करके आपकी स्तुति करते महर्षि सिद्ध संघा स्वस्थ स्तुवंती पुष्कला स्तुति भी महर्षि सिद्धों का समुदाय स्वस्ति स्वस्ती ये लोगों का कल्याण हो ऐसा कह करके पुष्कला स्तुति भीम स्तुवंती अच्छे स्तुति के द्वारा पुण्य स्तुति के द्वारा आपकी स्तुति करते है अमी तो युद्ध मना युद्ध युद्ध करने वाले त्वा, त्वा, सुरसंघ कौन है ये अत्र अवताराय भूभारावतराय अवतीर्ण भूभारावती के लिए आये बसवाजीदेवस मनुष्य संस्थान मनुष्यकार स्थिति असुर असुरसंघा पद भू भारूता से हो गया सुरघा तौा और असुरसंघा भी निकल जाए तो असुरसुर असुर असुरघा कहेंगे तो भू भार भूत दुर्योधन आदि भू भार है वो आप में प्रविष्ट होते स्वाम दिखते ठीक है उभयो सैन्य अवस्थितु यद कामेश सैना युद्ध करने के लिए जो स्थित ही विशेष करते तत्र तेचिभ प्राजल सतृतिवती हुए हाथ जोड़ करके स्तुति करते अने पलायने असक्ता सन बुलाने के लिए असमर्थ होकर स्तुति करते हुई? कोई भय करके स्तुति करते ठीक है नरभूम समागता नाम द्रष्टु नारद प्रभु नाम, नाम। समागत दिखने के लिए नारदादी विश्व विनाशम आशंका माना नाम आपके स्वरूप से प्रकट होने पर विश्व का विनाशंका करते तो हम परिजीव शता परिहार करने की इच्छा से स्तुति पदेशु भगवत विषय प्रवृति प्रकार भगवत करने वाली युद्ध युद्ध जब आरंभ हो रहा है उत्पाद आदि उपलक्ष्य और निमित्त देखे तो उत्पाद दे। अभी संसार में कुछ हानि होने वाले विनाश होने वाले स्वस्थ्यस्तु जगत उत्तर जगत का कल्याण विषय कहकर करके महर्षि सिद्ध संघ महर्षि नाम सिद्धान महर्षि और सिद्धों पुरुषों के संघ समुदाय स्तुवंती स्तुति करते पुष्कला स्तुति पुष्कला संपूर्ण पुन्न आपके विषय में पुन्न परिपूर्ण पुन, विषय प्रकाश करने वाले स्तुति के द्वारा स्तुति करते दुश्यम से भगवत रूप से विस्मय करे तंत्र मार भगवान का जो दृश्यम रूप है विश्व रूपर विस्मय कर आश्चर्यजनक है उसमें दूसरा हेतु कहते किंच रुद्रदिया वसवो ये चाध्याद्रदिव्या वसवो साध्या विश्वशिनो मृतस्ोष्मत गयक्षसुद्धस गा सिद्धसा वीक्षता ये सब आप दि, आपको दिख रहे तो आम विस्मिता सर्वे भी चंदी रुद्रादित्य रुद्र आदित्य एकादश रुद्रद्वादाद बस वस्त सा देवता विश्व देवता अश्विन मृत उष्म पित गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों की संग तो विस्मिता होकर सब देखते हैं में रुद्रादित साध्या रुद्राद गण विश्व देवा देव। मरुष्ठ वायम पास पितर गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों के समुदाय गंधर्वा कम हा हो प्रभुत यक्ष कुबेर प्रभुत असुरा विरोचना प्रभुत ते सिद्ध समुदाय गंधर्व संग समय संघा ते वीक्ष विशेषा पश्यम विस्म विस्म आश्य होकर दिखते उक्ता रुद्रादे सर्वे विस्मयापन्ना आश्रय होकरं पश्यंती संबंध आपको देखते हैं। तो, साध्याम स्वर्भ सिद्ध संगा मीछन चालुषिव सर्वे ओ ष नो मित्र षण शो भगवान